एक बार फिर से वर्कला बीच पर अंधेरा होना शुरू हो गया था इस बीच पर आज विक्रांत की दूसरी रात थी आज का पूरा दिन विक्रांत ने केस को समझने और इस बीच की जियो मोर्फोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा था जिसकी मदद से वो केस को समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन विक्रांत केस को जितना समझने की कोशिश कर रहा था ये केस उतना ही कॉम्प्लीकेटेड होता जा रहा था भले ही अब तक केस रिलेटेड कई सारे क्लू और सबूत मिल चुके थे लेकिन अभी तक इस सीरियल मर्डर केस का सच सामने लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी हर्ष और निरूपा के बीच काफी बातचीत हो चुकी थी हर्ष इस वक्त निरूपा से ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था निरूपा ने हर्ष को बताया कि दया कर देखने में काफी हैंडसम और स्मार्ट था लेकिन उसकी दिक्कत यह थी की वो आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है सिर्फ खुद का भला और खुद के फायदे की बात करता था वो कभी दूसरों की फीलिंग समझता ही नहीं था भले ही दयाकर कर देखने बिल्कुल हीरो के माफिक लगता था और खुद को बहादुर दिखाता था अंदर से वो उतना ही डरपोक था यहां तक कि वो चूहे और कॉकरोच से भी डरता था उसकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि, कि किसी से तेज आवाज में बात कर सके ऐसे में निरूपा इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर थी कि दया किसी भी कीमत पर मर्डर नहीं हो सकता है उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो किसी का मर्डर कर सके तक कि वो किसी का मर्डर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था निरूपा ने अपने जितने पुराने दोस्त या फैन थे उन सभी के बारे में याद करने की कोशिश की लेकिन अपने जानते हुए में कोई ऐसा नहीं मिला जो कि उसके लिए बदला ले सके या उसके लिए किसी का मर्डर कर सके निरूपा का कहना था कि अगर कोई उसका इतना केयर करने वाला होता तो फिर उसे सुसाइड करने की क्या जरूरत थी सच में अगर निरूपा को उस वक्त किसी का साथ मिला होता तो शायद निरूपा कभी सुसाइड नहीं करती ये सुनने के बाद विक्रांत समेत और बाकी के लोग भी काफी हैरत में पड़ गए अभी तक विक्रांत और बाकी के लोग यही सोच रहे थे कि शायद निरूपा से इस मर्डर केस के बारे में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट क्लू जरूर मिलेगा लेकिन कुछ भी हो विक्रांत ने अभी तक हार नहीं मानी उसने हर्ष से फिर से सवाल करते हुए निरूपा की पिछली जिंदगी से जुड़े सारे सस्पिशियोगों के बारे में जानने की कोशिश की विक्रांत ने सोचा भी नहीं था की सीरियल मर्डर केस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा इतना हाथ पर मारने के बाद भी अब तक उसे केस में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं मिला था और ना ही केस से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट क्लू मिल सका था भले ही कौशिक ने अपने बयान में इस तरफ इशारा किया था कि दयाकर ही असली मर्डरर है लेकिन अब तक ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि दयाकर का इस मर्डर ऐसी कोई लेना देना नहीं है अब तक तो वो विक्रांत के प्राइम सस्पेक्ट की लिस्ट से भी बाहर हो चुका था ऐसे में अब विक्रांत एक सिरे ऐसी केस को समझने की कोशिश कर रहा था उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर जब दया कर मर्डर नहीं है तो फिर कौन हो सकता है किसने निरूपा का बदला लेने के लिए एक साथ इतने लोगों का मर्डर कर दिया है और सबसे बड़ी बात अब तो इस कतिल के मोटिव पर भी शक होने लगा था ये भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता था कि फिल्म के क्रू के लोगों का मर्डर निरूपा के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए किया गया है और कािल ने सभी डेड बॉडी पर कुछ न कुछ निशान जरूर छोड़ा है उसका क्या मतलब है कातिल ने जान बुझ कर सभी डेड बॉडी पर कुछ न कुछ निशान बनाते हुए पुलिस को क्लू देने की कोशिश की है ऐसे क्लू देकर कतिल पुलिस को क्या बताने की कोशिश कर रहा था क्या सच में कतिल का मकसद निरूपा के साथ हुए गलत का बदला लेना ही था विक्रांत जितना ज्यादा केस के बारे में सोच रहा था वो उतना ही फंसता जा रहा था उसे अभी तक इस केस में कोई लीड नहीं मिला था बल्कि जितना टाइम बीतता जा रहा था कतिल को पकड़ना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था ये केस नॉर्मल एक्सीडेंट का केस है या ये बदले की कहानी है या फिर कोई और वजह अभी कुछ भी कहना मुश्किल है इस वक्त विक्रांत अपने साथ अनुष्का और हर्षित को लेकर बीच के किनारे पर बने हुए लाइट हाउस की तरफ पढ़ा चला जा रहा था हालांकि अनुष्का और हर्षित को इस बात की भनक भी नहीं थी की विक्रांत उसे इस वक्त क्यों लाइट हाउस के पास ले जा रहा है दरअसल इस वक्त विक्रांत का डुप्लीकेट टास्क होने वाला था और उसका आज का डुप्लीकेट टास्क लाइट हाउस के पास होने वाला था ऐसे में विक्रांत आज डुप्लीकेट टास्क को लेकर काफी एक्साइटेड था। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि आज उसे को मिस नहीं करना चाहता था। सर लाइट हाउस की तरफ चलते हुए ही हर्षित ने विकांत से कहा मुझे लगता है की हर्ष को एक बार फिर से निरूपा से बात करनी चाहिए और इस बार उसे सस्पेक्ट मानकर बात करनी चाहिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि निरूपा का इस केस से कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है अनुष्का ने तुरंत ही हर्षित तरफ देखते हुए कहा हर्षित तुम क्या बातें कर रहे हो तो तुम्हे पता नहीं है कि नरूपा अपनी पिछली जिंदगी से पीछा छुड़ाने के लिए ही चेन्नई से भागकर कर में जाकर बस गई है और अब वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश है हाँ तभी तो कह रहा हूँ अब निरूपा के पास पर्याप्त पैसा है पहुंच है तो हो सकता है की उसने अपना पुराना बदला लेने के लिए किसी को पैसे देकर हायर किया हो छह मर्डर क्या बातें कर रहे हो उसने पैसे देकर एक दो नहीं बल्कि छह लोगों को मरवाया दिमाग सही है तुम्हारा वो अपनी अच्छी खासी चल रही जिंदगी को खराब करने का रिस्क क्यों लेगी भला अनुष्का ने फिर से हर्षित की तरफ देखते हुए कहा अरे क्यों नहीं हो सकता हर्षित ने अपना दूसरा मत रखते हुए कहा क्या पता ऐसा हुआ हो की निरूपा के कु वालों को ये पता लग गया हो की अब निरूपा काफी रिच हो चुकी है सो उन लोगों ने निरूपा को ब्लैक करना शुरू कर दिया हो वो लोग निरूपा को उसके पुराने फुटेज वगैरह दिखा के पैसे मांग रहे हो और फिर इसी वजह से निरूपा ने एक साथ उन सभी को मारने की सुपारी दे दी हो ओए ये तो नहीं लेकिन एक चीज हो सकती है अचानक से अनुष्का के दिमाग में कुछ आया उसने उत्साहित उस होते हुए कहा हो सकता है कि निरूपा के पति ने ये सब किया की बात सुनकर हर्षित सन्न रह गया वो भी इस बारे में सोचने लग गया हो सकता है की निरूपा के पति को निरूपा के पास्ट के बारे में पता चल गया हो और फिर उसने उन सभी का खून किया और क्या पता उसको ये भी पता चल गया हो कि दयाकर रूपा का एक्स बॉयफ्रेंड है सो उसने जानबूझकर दयाकर को गायब कर दिया ताकि पुलिस का शक दयाकर पर ही जाए ओ, हाँ। ये हो सकता है हर्षित ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा उसने फिर अपना सिर विक्रांत की तरफ घुमाते हुए कहा सर मुझे तो लग रहा है कि हमें वाकई में इन दोनों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए अनुष्का जो बोल रही है वो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है यही हुआ है। अरे रिलैक्स ये चीज पहले ही मेरे दिमाग में आई थी तो मैंने हर्ष से इस बारे में भी पता करने के लिए कह दिया था लेकिन विक्रांत ने अपनी भौएं टेडी करते हुए कहा भले ही ये सब बातें एक बार के लिए सही भी हो लेकिन फिर भी एक चीज सोचो क्या अब क्या हुआ हर्षित इतना कन्फ्यूज होते हुए कहा अगर ये सबने रूपा ने या उसके हसबेंड ने किया है तो फिर उन लोगों को क्राइम सीन पर कोई क्लू नहीं छोड़ना चाहिए था वो लोग पुलिस के सामने पास्ट की घटना का कोई क्लू नहीं रखते चुपचाप मर्डर करके चले जाते लेकिन मर्डरर ने हर डेड बॉडी के पास कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ा है विक्रांत ने कहा